पत्रावली चौरानवे प्रोफेसर हेनरी राइट को लिखित 17 बेकन स्टेट बोस्टन मई अठारह प्रिय अध्यापक जी अब तक आपको पुस्तिका एवं पत्र मिल गए होंगे अगर आप चाहें तो मैं शिकागो से भारतीय राजाओं एवं मंत्रियों के कुछ पत्रों को आपके पास भिजवाऊं उनमें से एक मंत्री तो अफीम कमीशन के सदस्य भी रह चुके हैं जो शाही कमीशन के अधीन बैठा था अगर आप चाहेंगे तो मैं उनसे मेरे एक प्रतारक न होने का विश्वास दिलाते हुए आपको पत्र लिखवा दूंगा। पर भाई हमारे जीवन का आदर्श तो गोपनीयता दमन व वर्जन का है हम लोग त्यागने के लिए हैं ग्रहण करने के लिए नहीं अगर मेरे सिर पर यह धुन सवार न होती तो मैं यहाँ कभी आता ही नहीं मैं इसी आशा से यहाँ आया था कि धर्म महासभा में सम्मिलित होने से मेरे कार्य को सहायता मिलेगी अन्यथा जब भी मेरे अपने लोग मुझे यहाँ भोजन भेजना चाहते तब मैं हमेशा उन्हें मना करता रहा मैं उनसे यही कहकर आया हूं अगर आप मुझे भेजना चाहें तो भेजें किंतु महासभा में सम्मिलित होना ना होना मेरे ऊपर निर्भर करता है उन्होंने मुझे स्वतंत्रता देकर ही यहां भेजा है शेष कार्य आपके द्वारा संपन्न हुआ मेरे कृपालु मित्र मैं नैतिक रूप से बाध्य हूं कि मैं आपको पूर्ण रूपेण संतुष्ट रखूँ लेकिन बाकी दुनिया की मैं चिंता नहीं करता कि वह मेरे बारे में क्या कहती है सन्यासी को आत्मरक्षा की चिंता नहीं करनी चाहिए अतः मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप उस पुस्तिका एवं उन पत्रों को न तो प्रकाशित ही करें और न किसी अन्य को ही दे दिखाएँ पुरानी मिशनरी की कोशिशों की मैं चिंता नहीं करता पर ईर्ष्या के जिस जर का शिकार मजूमदार हुए थे उसे देखकर मुझे बड़ा आघात लगा और मैं प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें सद्बुद्धि प्राप्त हो क्योंकि वे एक महान और उत्तम व्यक्ति हैं जिन्होंने अपना सारा जीवन सत्कार्य में ही लगाया है इससे मेरे गुरुदेव का यह कथन सिद्ध हो जाता है कि काजल की कोठरी में कैसा भी सयाना क्यों ना जाए काजल की एक रेख लगेगी काजल की कोठरी में कैसी हो सनी जाए काजल की एक लीक लगी है, पै लगी है, इसलिए कोई कितनी भी पवित्र और सदाशय बनने की चेष्टा क्यों न करे जब तक वह इस संसार में है उनकी प्रकृति का कुछ न कुछ अंश निम्नगामी हो ही जाता है ईश्वर का पथ संसार के पथ का विपरीत है ईश्वर और कुबेर की साँस साँस सिद्धि बहुत कम लोगों को होती है मैं कभी मिशनरी नहीं रहा और न कभी बनूंगा। मेरा स्थान तो हिमालय में है अब तक मैंने अपने को संतुष्ट रखा है और पूर्ण संतोष के साथ मैं कह सकता हूँ मेरे प्रभु मैंने अपने भाइयों को भयानक दुख के बीच देखा मैंने इससे उनकी मुक्ति का मार्ग खोज निकाला मैंने उस उपाय के प्रयोग करने का पूरा यत्न किया पर असफल रहा अब तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो आप लोगों पर प्रभु की कृपा सर्वदा बनी रहे आपका स्नेही विवेकानंद 541 सौ इकतालीस एवेन्यू शिकागो कल या परसों मैं शिकागो चला जाऊंगा आपका ही विवेकानंद पंचानवे स्वामी शारदानंद को लिखे संयुक्त राज्य अमेरिका 20 मई अठारह सौ प्रिय शरद तुम्हारा पत्र मिला और यह जानकर मुझे खुशी हुई कि शशि ने आरोग्य लाभ किया है मैं तुम्हें एक अद्भुत बात बता रहा हूँ जब कभी तुम लोगों में से कोई अस्वस्थ हो जाए तब वह स्वयं ही अथवा तुम लोगों में कोई उसे मानस नेत्र से प्रत्यक्ष करो इस तरह देखते देखते मन में सोचो और दृढ़तापूर्वक कल्पना करो कि वह पूर्ण रूपेण स्वस्थ हो गया है इससे वह शीघ्र ही आरोग्य लाभ करेगा अस्वस्थ व्यक्ति को सूचित किए बिना भी तुम ऐसा कर सकते हो और हजारों को दूर से भी यह क्रिया की जा सकती है इसे सदा याद रखो और कभी अस्वस्थ मत हो यदि तुम लोग चाहो तो मैंने मठ के लिए जो रकम भेजी है उसमें से तीन सौ गोपाल को दे देना फिलहाल मेरे पास इतने पैसे नहीं कि भेज सकूँ अब मुझे मद्रास की देखभाल करना है सन्यास अपने सन्याल अपनी, अपनी लड़कियों की शादी कराने के लिए इतर इतना अस्थिर क्यों हो गया है समझ में नहीं आता आखिर बात तो यह है कि जिस गृहस्थी के पंख से वह स्वयं भागना चाहता है उसी में वह अपनी बेटियों को खसीटना चाहता है इस संबंध में मेरा बस एक ही सिद्धांत हो सकता है यह नितांत निंदनीय है बेटा बेटी किसी का भी हो विवाह के नाम से मैं घृणा करता हूं अहम को तुम क्या यह कहना चाहते हो कि मैं किसी को बंधन में डालने में सहायता करूं यदि मेरा भाई बहन विवाह कर ले तो मैं उसे दूर कर दूंगा इस संबंध में मैं दृढ़ संकल्प हूँ सब प्रेम विवेकानंद प्रोफेसर जॉन हेनरी राइड को लिखित 541 सौ डियरबोर्न एवेन्यू शिकागो 24 मई अठारह सौ चौरानवे प्रिय अध्यापक जी मैं खेतड़ी के महाराज का एक पत्र आपके पास भेज रहा हूं जो राजपुताना के वर्तमान सत्तागढ़ राजाओं में अन्यतम है दूसरा पत्र वर्तमान अफीम कमिश्नर से है जो भारत के बड़े राज्यों में से एक जूनागढ़ के भूतपूर्व विवान रहे हैं और जिन्हें भारत का ग्लैड स्टोन कहा जाता है इनसे मैं आशा करता हूं आपको विश्वास हो जाएगा कि मैं प्रतारक नहीं हूं एक बात मैं आपको बताना भूल गया मैंने श्री मजूमदार के दल के प्रमुख प्रत्यक्षतः केशव चंद्र सेन के साथ कभी घनिष्ठ संबंध नहीं स्थापित किया था अगर वे ऐसा कहते हैं तो वे सत्य नहीं कहते आशा है आप कृपया सुविधानुसार पत्रों को देखने के पश्चात मुझे लौटा देंगे पुस्तिका की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है मैं उसका कोई मूल्य नहीं देता मेरे मित्र प्रिय मित्र मैं इस बात के लिए आपको हर प्रकार से संतुष्ट करने के लिए बाध्य हूँ कि मैं एक सच्चा सन्यासी हूँ लेकिन सिर्फ आपको ही लोग मेरे बारे में क्या कहते और सोचते हैं इसकी चिंता मुझे नहीं है कोई तुम्हें संत कहेगा कोई चांडाल कोई पागल कहेगा और कोई दानव अतः सबकी अनसुनी करके सीधे अपना कार्य करते रहो यह भारत के एक प्राचीन सन्यासी राजा भरतीहरी का कथन है जिन्होंने प्राचीन काल में सन्यास ग्रहण किया था प्रभु आपको सदा प्रसन्न रखे बच्चों के लिए मेरा प्यार एवं आपकी महैसी धर्मपत्नी के लिए मेरी श्रद्धा आपका चिरंतन मित्र विवेकानंद पुनश्चय पंडित शिवनाथ शास्त्री के दल से मेरा संबंध था केवल सामाजिक सुधार की कुछ बातों को लेकर एम और सी एस को मैंने कभी सच्चा नहीं माना और कोई कारण नहीं है कि मैं अपनी राय अब भी बदलूं धार्मिक बातों में मेरे अपने मित्र पंडित जी से काफ़ी मतभेद रहा मतभेद की मुख्य बात यह थी कि मैं सन्यास संसार का त्याग को सर्वोच्च आदर्श कहता था और वे उसे पाप मानते थे इस प्रकार ब्राह्म समाजी सन्यासी होना पाप मानते हैं आपका ही विवेकानंद ब्रह्म समाज का प्रचार आपके देश के ईसाई विज्ञान क्रिश्चियन साइंस की तरह कुछ समय तक कलकत्ते में हुआ लेकिन बाद में समाप्त हो गया इसकी समाप्ति पर न तो मुझे हर्ष ही है और न विषाद ही इसने अपना कार्य किया समाज सुधार का कार्य उसका धर्म एक कौड़ी का भी नहीं था और वह मरता ही अगर एम यह सोचते हैं कि उसकी मृत्यु का कारण मैं हूँ तो वह उनकी भूल है उन सुधारों के प्रति तो मेरी अभी भी पूर्ण सहानुभूति है पर प्राचीन वेदांत के आगे यह मूढ़ धर्म ठहर नहीं सकता मैं क्या कर सकूंगा? इसमें मेरा दोष क्या है एम अपनी वृद्धावस्था में बच्चे हो गए हैं और जो ढंग उन्होंने अपनाया है वह ठीक वैसा ही है जैसा आपके कुछ मिशनरी लोग अपनाते हैं प्रभु उनका कल्याण करें और उन्हें सन्मार्ग दिखलाए आपका ही विवेकानंद आप क्वाम कब जा रहे हैं बाइम और आस्टिन को मेरा प्यार आपकी पत्नी को मेरा अभिवादन और आपके प्रति मेरा प्रेम एवं आभार तो कथनीय है आपका चिर स्नेही विवेकानंद